यथार्थ शरणागति का स्वरूप इसीलिए वह मांग करता है जरा मरण दुख रहित तनु समय जन को एक छत्रुही राजकल्प सत हो मैं बूढ़ा न हू मैं मरू नहीं कभी हारू नहीं और सौ कल्प तक मेरा राज्य रहे कपटमुनि मन ही मन हंसा कि मैं तो समझता था कि मैं गरीब हूँ मेरा राज्य छीन गया है किंतु इसकी तो इतनी मांगे हैं इतना दरिद्र है कि इसकी मांगे कैसे पूरी होगी इसीलिए वह रावण दस मुख वाला भोगवादी बन जाता है भोग चाहिए सत्ता चाहिए राज्य चाहिए उसे वह मिल गया मनु ने सोचा कि नहीं शरीर का उद्देश्य यह नहीं हो सकता इसीलिए भगवान श्री राम अयोध्यावासियों से कहते हैं मित्रों ईश्वर ने यह जो शरीर तुम्हें दिया है वह साधना का धाम है इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ वह यह है कि धाम जो होता है वह तो आपका साधन ही होता है धाम में आप रहेंगे या जो रहेगा उसी के लिए तो धाम है अगर यह शरीर साधना का धाम है तो चुनाव यही करना है कि साधना के धाम में हम किसको स्थान देते हैं अगर उस साधना के धाम में ईश्वर प्रतिस्था है तो वह धाम धन्य हो जाएगा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रभु से कहा ममदय भवन प्रभु तो बस आये बहु चोरा मैं एक अमित बट पारा को पुकारा किराए पर मकान देना आजकल लोग बड़ा संकट का कारण समझते हैं अब यह बाहर वाले मकान का तो जो भी हो पर हम लोगों का हृदय का मकान तो किराए पर ही उठा रहता है किस समय किसको हृदय में किराये से बसा दिया जाएगा और कितने दिन के लिए इसका कोई ठिकाना नहीं है गोस्वामी जी प्रभु से कहते हैं अच्छा हुआ प्रभु आ गए भगवान ने कहा तो क्या हुआ भक्त ने कहा महाराज यह धाम तो आपका है इस धाम का और कोई उद्देश्य नहीं है मैं उन चोरों को निकाल नहीं पा रहा हूँ सुन राम कूट तस कर तब धामा लूटही तस कर तब धामा चिंता यह अपजस नहीं होई तुम्हारा हे तस्कर लोग आपका धाम लूट रहे हैं भगवान बोले चिंता तो मुझे होनी चाहिए यथार्थ शरणागति का स्वरूप इसीलिए वह मांग करता है जरा मरण दुख रहित तनु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 ईश्वर प्रतिस्थापित है तो वह धाम धन्य हो जाएगा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रभु से कहा मम हृदय भवन प्रभु तोरा तह बसे आई बहुचोरा मैं एक अमित बट पारा कोई सुनय न मोर पुकारा किराए पर मकान देना आजकल लोग बड़ा संकट का कारण समझते हैं अब यह बाहर वाले मकान का तो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 मैं उन चोरों को निकाल नहीं पा रहा हूँ कह तुलिस दास सुनु रामा लूट ही तस्कर तव धामा चिंता यह मो अपारा अपजस नहीं होई तुम्हारा ये तस्कर लोग आपका धाम लूट रहे हैं भगवान बोले चिंता तो मुझे होनी चाहिए बोले महाराज चिंता इसलिए है कि ईश्वर के धाम पर काम क्रोध लोभ ने अधिकार कर लिया यह कितना बड़ा कलंक लग जाएगा इस पर कुछ दृष्टि तो डालिए इसलिए भक्त लोग भगवान से कहा करते हैं कि आप हृदय में आकर निवास कीजिए जब विभीषण और भगवान राम का मिलन हुआ था तो प्रभु ने पूछा विभीषण तुम कुशल से तो हो वे एक क्षण के लिए मौन हुए मौन क्यों हो गए उन्होंने कहा महाराज यह प्रश्न अतीत के लिए है या वर्तमान के लिए अगर भूतकाल के लिए है तो लंका में रहकर कुशलता का प्रश्न कहाँ है जब आपके सामने आ गया तो भी कुशलता का प्रश्न कहाँ है उस समय जो बात वाक्य उन्होंने कहा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है